अभी वाले करने वाले तो तो तो करने योगियों को समाधि लाभ और समाधि का फल आसन्ना आसन्ना का क्या है शीघ्र होता है यहाँ समाधि लाभ है ना दोनों प्रकार की समाधिया समझना है संपर्क तो कुछ व्याख्याकार दोनों को लेते हैं तो दोनों को ही लेना उचित है सम्प्रज्ञात और असम दोनों प्रकार के समाधियों का दोनों प्रकार के समाधियों का लाभ और दोनों प्रकार के समाधियों के फल की प्राप्ति संप्रज्ञात समाधि का आगे क्या आती है असम तो संप्रज्ञात समाधि का फल आप असंप्रज्ञात को कह सकते हैं नालाके विवेक ख्याति हो जाती है तो संप्रज्ञास समाधि का फल असंप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि का फल कई बल तो दोनों प्रकार की समाधिया और दोनों प्रकार की समाधियों का फल शीघ्र होता है किसको अधिक क्या था अधिक मात्र उपाय और तीव्र समे मतलब क्या है अत्यधिक उपाय करने वाले और तीव्र बिगाने वाले इतना होना चाहिए तब शीघ्र होता है नहीं तो कितने जन्म का विलम्ब हो जाए कोई ठिकाना ही नहीं बहुत हो जाता है और जब भी सफलता मिलेगी इस स्थिति से ही मिलेगी ये स्थिति जब आ जाए तभी सफलता है तो नो वेट किया ना पहले क्या किया मृदु मध्य और मृदु उपाय मध्य उपाय और हरिमात्र उपाय और इनमें भी मृदु उपाय के तीन भेद कौन किया मृदु संवेद मध्य संवेद और तीव्र संवेद और ऐसे ही क्या आएगी सभी के तीन भेद तो कितने हो जाएंगे जा, ना, और चार्ट बनाया होगा टीकाओं में देख लेना है ना पूरा वो विस्तार देख लेना उससे विष्णु पुराण में आता आता है समाधि मुक्तिम तत्व जन्मनी जिसकी समाधि निष्पन्न हो जाती है वह उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है विष्णु पुराण का यदि प्रसंग वो देखेंगे तो वहाँ भगवान के रीजा चिंतन से जो समाधि होती है उसके बारे में वहाँ वर्णन किया है तो उससे क्या होता है चित्र अत्यंत परिशु हो जाता है तो समाधि जो भी ठीक से समाधि योग की प्रक्रिया से भी यदि लगने लगे योग जैसा कहते हैं तो भी जन में मुक्ति हो जाती है तो ये द्वाम सूत्र है मृदु मध्य अधिमात्रो की विशेष अभी अंतिम में क्या था अधिमात्र उपाय तीव्र संवे यही जाना अधिमात्र क्या था अधिमात्र उपाय और तीव्र संयोग कि अत्यधिक उपाय करने वाला और तीव्र बिहार वाला तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनमें भी जो तारतम्य होगा ना इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसमें भी कोई तो निन्दा अधिक भाव होगा तो उसको आप समझाए ऐसा की अधिमात्र उपाय और तीव्र संयोग अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेद वाले योगियों में भी मृदु मध्य और अधिमात्र भेद होने से अधिमात्र उपाय और तीव्र संयोग वाले योगियों में भी मृदु मध्य और मात्र भेद होने से ते भी, भी विशेषता कि उससे भी विशेषता है उससे भी विशेषता है किससे विशेषता है कि पूर्व में जो कहा गया है ना कि यह तीव्र संवेदा नाम आसन्ना है तो उससे भी विशेषता आगे आ जाएगी उससे भी विशेषता होती है मृदु मध्य तथा अधिमात्र भेद होने से उसकी अपेक्षा भी विशेषता होती है कौन जो में कहा गया तो देखो तो देखो समझो किसका वर्णन किया जा रहा है अधिमात्र उपाय तीव्र संवेद वालों का तो उसमें भी तीन भेद कर दिया क्या मृदु तीव्र मध्य तीव्र और अधिमात्र अच्छा ये इसमें जो मृदु तीव्र कहा है ना मृदु तीव्र मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र या मृदु तीव्र कार तो वही अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेद ऐसा समझेंगे वही पसंद है ना अधिमात्र उपाए मृदु तीव्र संयोग अधिमात्र उपाए मध्य तीव्र संवेद और अधिमात्र उपाए और अधिमात्र तीव्र संवेद कोई समस्या नहीं है ना अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेद अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेद और अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग उनमें भी ऐसा भेद कर दिया उन्होंने अच्छा इसी कार अपेक्षा भी विशेषता है ये जो सबसे श्रेष्ठ कौन होगा जो अधिमात्र है ना अधिमात्र उपाय तीव्र संवेद वाला ये सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा है उस विशेषता के कारण मृदु तीव्र संवेगत आसन्ना यहाँ पर अधिमात्र उपाय और मृदु तीव्र संवेग वाले को शीघ्रतम आसन्ना शीघ्र क्या होता है जो वाक्य की समाधि में समाधि लाभ और समाधि फलमचा इसको दोनों प्रकार की समाधियों का लाभ और दोनों प्रकार के समाधियों की फल की प्राप्ति आसन्ना होती है लग जाएगा तथा उसकी अपेक्षा पहले आसन्ना है फिर आसन्न है और फिर अंतिम में क्या आएगा? है आसन जिससे वो ये तो आसन्ना मतलब क्या शीघ्र और इससे भी ज्यादा शीघ्र तो आसनता ऐसा तत्वाकार से उसकी अपेक्षा भी अधिमात्र उपाय तथा मध्य तीव्र संवेद वाले योगी को अत्यंत शीघ्र तथा कर उससे भी अधिमात्र उपाय अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेद वाले योगी को अत्यंत शीघ्र होता है क्या समाधि का लाभ और समाधि का फल समाध उसकी अपेक्षा भी उसकी अपेक्षा भी अधिमात्र उपाय तथा अधिमात्र तीव्र संवेद वाले योगी को अच्छा यहाँ तो बहुत कुछ लिख दिया अधिमात्र तीव्र संवेद अधिमात्र उपाय से ठीक है अधिमात्र उपाय हर जगह हम जोड़ रहे थे ना यहाँ पर लिख दिया उसने तो अधिमात्र उपाय पहले भी अन्वय कर सकते से उसकी अपेक्षा भी अधिमात्र उपाय वाले तथा अधिमात्र अधिमात्री संवेद वाले योगी को अत्यंत शीघ्र समाधि का लाभ तथा समाधि का फल होता है लग जाएगा अच्छा यहाँ अधिमात्र अधिमात्र उपाय लिखा है और पूर्व में अपनी तरफ से जोड़ के अर्थ करना अध्ययन का अध्याय करके तो दोनों प्रकार के समाधियों का लाभ और दोनों प्रकार के समाधि के फल तो मतलब ये है कि बहुत उपाय करे तत्परता से और खूब बहिरा दिखो आलस प्रमाद को स्थान न आने दे जहाँ आलस आया सब साल चला गया आलस तो एक सेकंड का आया तो एक सेकंड समय आपको बर्बाद हो गया है ना आदि मातृ समय का महत्व दोनों में से आदि मातृ जो है हुँ? इन दोनों की अपेक्षा जल्दी फल हाँ ये ये जो है ना यह क्या है कि की अधिमात्र उपाय मात्र मात तीव्र सौंगे वाले को सबसे ज्यादा फ़ायदा फल सी तो आलस प्रमाद का तो मतलब तत्परता से एक सेकंड भी प्रमाद नहीं होना चाहिए कभी भी समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए गप में इधर उधर की बातों में कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए समय। जो समय बहुत कीमती होता है अब देखेंगे आगे भाग से देखना किम एक तस्माध एव समाधि भगवती किन एक समाध्य क्या इससे ही ये अभी जो अंतिम ने क्या बोला अधिमात्र उपाय और तीव्र अधिमात्र यही था ना अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र अब तो अत्यधिक उपाय और अत्यधिक वैधाध्य अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेक से ही आसन समाकर से अत्यंत शीघ्र समाधि होती है आसन तरह आसन्ना आसन तरह आसन समझ जायेंगे तो क्या इससे इस ही आसन्नतमा समाधि अत्यंत शीघ्र समाधि होती है समाधि से समाधि दोनों प्रकार की समाधि और उनका फल अच्छा समाधि अथ समाधि किम एवं आसन्न तम समाधि लगा अथ कर्ष और अस्थ लाभ अन्या कष्ट उपाय अथ अस्त लाभे अन्य कच्चित उपाय अर्थ अस्त लाभे अन्य मतलब और या अथवा कर लेना अथवा अथ इसकी प्राप्ति में किसकी समाधि में समाधि की प्राप्ति में अन्य कच्चित उपाय भवती अन्य कोई उपाय होता है अथवा इस अस्त लाभे अस्व से क्या लेना समाधि की अथवा समाधि की प्राप्ति में अन्य कोई उपाय होता है पहले क्या उपाय बताया अधिमात्र उपाय और अत्यधिक अधिमात्र उपाय बताया और फिर क्या पूछा समाधि की प्राप्ति में अन्य भी कोई उपाय है क्या आया जी दोनों प्रकार तो की समाधि हाँ भवि अन्य कस्टिक उपाय न अथवा अथवा समाधि की प्राप्ति में अन्य उपाय नहीं है नंक्ति कैसे लगाएंगे अथ अस्त लाभे अन्य आकर्षित उपाय न अथवा अस्त लाभे अन्य उपाय ना अथवा इसकी प्राप्ति में समाधि की प्राप्ति में अन्य कोई उपाय हाँ, कोई उपाय है अथवा कोई उपाय नहीं, नहीं है। अब उसमें क्या है जिसको जो बहुत प्रयास कर रहा है बहुत वैराग्य है वो उसको पूरा करना पड़ेगा ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब करना पड़ेगा और प्रत्याहार से ही साधना की शुरुआत है न प्रत्याहार से क्या है साधना की शुरुआत है प्रत्याहार का लक्षण तो। मालूम है हम्म बोलो सूत याद करके सुना आपको याद किया रखे हूँ बोल दिया <laughs> तो सुनाना तब कल बताएंगे कभी याद करना तो वहीं से साधना जिससे हाँ इंद्रिया विषय में जाती हैं उसको निगृहित कर लेना को। में जाने वाले इंद्रियों को निगृहित कर लेना प्रत्याहार और धरना में क्या होता है धरना क्या है देश बंदर चितना मतलब चित्त को किसी एक स्थान में लगाना देश को किसी मतलब चित्त को किसी देश में पाना या चित्त को किसी एक स्थान में चित्त को किसी ढेय में लगाना ये क्या है धरना है फिर ध्यान समाधि तो इस प्रकार जो है ना साधना की शुरुआत जिसको क्या है की अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेद वाला है उसको सब ये करना पड़ेगा यम नियम का पूरा पालन करना पड़ेगा आंतरिक साधना की शुरुआत तो प्रत्याहर से होती है, है तो पूरी करनी पड़ेगी अब अन्य कोई उपाय है क्या तो सूत्रकार कहते हैं ईश्वर प्रणधान ईश्वर तो यहाँ पर जो था ना अन्य कोई उपाय है क्या तो अन्य उपाय है अन्य उपाय क्या है ईश्वर प्रणधान यहाँ पर वाह लगाया वाह मतलब अथवा मतलब या तो अधिक मात्र उपाय सौम्य से अथवा ईश्वर की भक्ति से ईश्वर की भक्ति से कुछ लोग क्या करते हैं ईश्वर की भक्ति ही करते रहते हैं और कुछ नहीं करते उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं और हैं है से सब हो जाता है ईश्वर अनुग्रह से सब हो जाता है बल्कि जो ईश्वर का आश्रय लिया है ना ईश्वर उसको जो है स्खन से भी बचा लेता है यदि स्खनन हो गया किसी का साधनाच्युत हो गई तो ईश्वर का आश्रय लेने से फिर उसको दोबारा उसका पतन नहीं होने देता है। इस उसको हमेशा रक्षा करता है ईश्वर का आश्रय छोड़ने वालों को परेशान किया हमेशा जो ईश्वर का रक्षा तो तो करता है तो अथवा ईश्वर प्रणधान प्रणधाना से भक्ति विशेष की ईश्वर की भक्ति से ईश्वर की भक्ति से दोनों प्रकार की समाधि और समाधि का फल प्राप्त होता, होता है किससे प्राप्त होता है ईश्वर की भक्ति से हाँ तो फिर उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं।, नहीं है लेकिन ध्यान देना जो ईश्वर की भक्ति करते हैं ना यम नियम तो कोई छोड़ नहीं सकता है जो नाम जप करते हैं ना भगवान का सतत स्मरण करते हैं हमेशा नाम जपते रहते हैं तो नाम जपने वाले साधक को नाम अपराध बचना चाहिए मालूम है ना तो नाम अपराध में बहुत यम नियम सब उसके अंदर आ जाएंगे नामापराध से भी बचना चाहिए क्योंकि तो दूसरे नाम जब दूसरे साधना करने वाला को आपने कष्ट दिया तो आपका नाम जब होगा तो उससे तो बचना पड़ेगा तो वो फिर यम नियम अपराध तो के अंतर्गत कितने नामापराध है बत्तीस है दस प्रधान नाम अपराध है उनसे बचना पड़ता है और ये सब आ जाते हैं अपराध में है। और ईश्वर की भक्ति जो है ना कलपत्रु के समान है सभी फ तो है उसमें गीता में क्या है चतुर्विधा भजन के बाद अर्जुन आर्तो जिज्ञासु ज्ञानी का भक्त अर्जुन चारो प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं कौन कौन आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी जिज्ञासु कौन जो आत्म साक्षात्कार की इच्छा कर रहा है आत्म साक्षात्कार चाहता है वो जिज्ञासु हो गया और जिसको आधुनिक साक्षात्कार भी हो गया वो क्या है ज्ञानी तो गीता में भगवान क्या कहते हैं कि चारों प्रकार के तो भक्ति मेरा भजन करते हैं ज्ञानी कुछ नहीं करता है ऐसा ना गीता नहीं करती है है ना वो तो भजनते भगवान कहते हैं वो भी भगवान का भजन करता है महाभारत में है मुक्ता नाम परमागति ही भगवान को मुक्तों के भी परमाश्रय कहा गया है मुक्तों के भी परम आश्रय कहा गया है सभी ईश्वर की भक्ति करते हैं भक्तों में देखो जीवन कितना गुरु नानक का संत का का बहुत संतुकार की चार बार भाव समाधि में यात्राएं हो गई पता ही नहीं चलता था कहा जा रही है उनकी ऐसी विलक्षण स्थिति की वो सब ईश्वर परिधान वाले थे तो ईश्वर तो की भक्ति तो सभी फलों को देने वाली है लेकिन जो मुमुक् है वो को चाहता है नहीं चाहता है तो भगवान उसको सब समाधि और समाधि का फल कई बल सब देते हैं अब इसको देख लेना भाष्य को प्रणिधानाद कार अर्थ है भक्ति, भक्ति विशेषाथ है ना प्रणिधानाथ का क्या अर्थ है भक्ति विशेषाथ आवर्जिता प्रणिधानाथ का अर्थ भक्ति विशेषाथ भक्ति विशेष से लगाएंगे भक्ति विशेष से आवर्जिता का अर्थ है प्रसन्न हुआ तो भक्ति भक्तिशेष से प्रसन्न हुए ईश्वर संकित हो प्रणिधान भक्ति विशेषाद आवर्जिता ईश्वर तम अनुशर तम अनुगृहना अभिध्यान मात्रे शब्दों पर ध्यान देंगे भाष्य के प्रणिध्याद भक्ति विशेषाद आवर्जिता ईश्वर अभिध्यान मात्रे तम अनुगृणी अभिध्यान मात्रे तम अनुगृहना भक्ति विशेष से प्रसन्न हुए ईश्वर भक्ति विशेष से प्रसन्न हुए ईश्वर संकल्प मात्र से तम अनुग्रहणा तम कर योगी की योगी पर अनुग्रह करते हैं योगी पर यहाँ योगी कौन है भक्ति करने वाला ही योगी है है ना नहीं। नहीं। तो भक्ति विशेष के द्वारा प्रसन्न हुए ईश्वर अपने संकल्प मात्र से तम अनुग्रहणा की योगी पर अनुग्रह करते हैं कैसे करते हैं अनुग्रह संकल्प मात्र से उनके संकल्प से ही सब हो जाता है अब ध्यान तो यहाँ पर भक्ति विशेष है ना यहाँ वाचस्पति ने कहा है यहाँ पर मानसिक वाचिक मानस वाचिक और कायिक तीनों प्रकार की भक्ति मानस भक्ति क्या है की मन से सदा अपने प्रीतम प्रभु का चिंतन करते रहना है चिंतन कैसा होना चाहिए प्रीति रूप होना चाहिए बहुत अनुराग से होना चाहिए कि मन से सतत परमात्मा का चिंतन करते रहे वाणी से उनका ही जो है ना उनके नाम का उच्चारण करता रहे उनका स्पगन करता रहे और शरीर से भी क्या है कि जो भी कर्म करे उनकी आराधना भी कर्म करे है ना मैं भगवान की आराधना करना हूँ भगवान का स्वरूप ऐसा मान के करना पूजा वगैरह जैसा भी हो तो तीनों प्रकार का मानस वाषिक का ये ऐसा वाचस्पति ने कहा है ऐसा और फिर इसमें तो भक्ति आएगी है ना कि भगवान के नाम का जप करना और उस अर्थ का चिंतन करना परमात्मा का चिंतन करना नाम जप करना और नाम कर जो परमात्मा है परमात्मा का स्मरण करना वो आगे आएगा भोज ने कहा है की यहाँ पर भक्ति विपरण दान कर विशेष रूप इच्छा न करते हुए जो कुछ भी निष्काम भाव से कर्म करे सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके चले कि ये भगवान सब कुछ आपका है आप जो कर्म करते हैं उसको अपना मानते हैं हम लोग जो कर्म करते हैं उस कर्म को अपना मानते हैं इसलिए उसका फल चाहते हैं अब इस शरीर से जो क्रियाएं संपन्न हो वो जो कर्म संपन्न हो वो किसके हैं भगवान के हैं यदि मान लो तो फल चाहने की इच्छा होगी ऐसा तो ऐसा अभिज्ञान विस्तुत और पर सदर्थ भी यही यहाँ पर भक्ति देते हैं ना हम होंगी और ध्यान देंगे तो संकल्प मात्र से ईश्वर योगी पर अनुग्रह करते हैं तो अनुग्रह करते हैं तो उसको देखेंगे आगे स्पष्टीकरण है तर तद अभिधान कि ईश्वर तद विधान मात्राध मतलब तस्वीर मात्राध तस्वीर से ईश्वर के संकल्प मात्र से भी योगी को अत्यंत शीघ्र समाधि का लाभ तथा समाधि का फल होता है ईश्वर के संकल्प मात्र से भी योगी को समाधि का लाभ और समाधि का फल अत्यंत शीघ्र हो जाता है है ना ध्यान देंगे जो ईश्वर की उपासना है ना तो ईश्वर की उपासना तो सामान्य रूप से सब लोग करना जानते हैं लेकिन जो शंकर सिद्धांत पढ़, पढ़, पढ़, पढ़ पढ़ते हैं ना उनके लिए खास करके हमको कहना है वैसे तो और सब लोग ठीक है वहाँ क्या मानते हैं की ज्ञान जो है न वो यथार्थ होता है और उपासना कैसी होती है अयथार्थ होती है पृथ्वी तो को उपासना उपनिषदों में कहीं कहीं प्रतीकोपासना आती है सर्वत्र प्रतीकोपासना नहीं उपनिषदों में सर्वम खल ब्रह्मला नहीं पर मत के ग्रंथों में पढ़ाया जाता है कि उपासना तो का मतलब है प्रतीकोपासना सभी प्रकार की उपासना प्रतीकोपासना हैं और ज्ञान कैसा है यथार्थ है प्रतीको उपासना जानते हैं असस्मिन बुद्धि जिसे मन जड़ है वो नहीं है। ब्रह्म, है तो ब्रह्म नहीं है मनोब्रह्म की उपास तैतरी कहती है उसको ब्रह्म समझना तो कैसी हो गई है उपासना हो गई को सब समझना जैसा हो गया हम्म तो अब ध्यान देना और ऐसा भी इनके ग्रंथों में मिलता है क्या चालक ग्राम में भीष्णु बुद्धि विष्णु तो व्यापक परमात्मा को कहते हैं सालग्राम तो क्या है कि जड़ है परिचिन्न है और सालग्राम की उपासना को विष्णु समझना ये क्या हो गया ये बुद्धि हो गया जी मतलब पत्थर को चेतन परमात्मा समझना, परिचि को परिचिन्न समझना और प्रतिमा में विष्णु बुद्धि ऐसा भी शंकर लिखते हैं ये भी की प्रतिमा विष्णु नहीं है उसको विष्णु समझना लेकिन आप सोचिए जो उपासना करते हैं तो ये इस प्रकार से सभी उपासनाओं को ये आयथार्थ ज्ञान मानते हैं, लेकिन जो उपासक भक्त हैं, क्या उनका और कोई चिंतन नहीं है ये आप बताइए सर्वत्र व्यापक विष्णु सालक में है कि नहीं है? है? तो साल, तो है तो सालक ग्राम में विष्णु है तो सालग्राम में विद्यमान विष्णु को विष्णु समझकर उपासना करना ये कैसी उपासना होगी अस्म तदबुद्धि होगी क्या Intent? भाई पत्थर को भी विष्णु शाल पत्थर को विष्णु समझ क्यों उपासना करना तो बुद्धि तो तो हो गई और सालेग्राम शिला में विराजमान विष्णु को विष्णु समझ कर उपासना कैसी है है ना और वही क्या है की प्रतिमा में विराजमान विष्णु को विष्णु समझ करके उपासना कैसी है तो अब ये चिंतन शांकर संप्रदाय में किसी का नहीं है किसी का नहीं है कहीं कहीं इनके ग्रंथों में नहीं आता लेकिन जो उपासना करते हैं क्या इस भाव से करते है क्या है अज्ञानी क्या इसीलिए उपासकों को वो लोग अज्ञानी कहते हैं या ज्ञान है। तो उपासना कोई यथार्थ है नहीं नहीं मायावाद है ना ये तो मायावादी आवृत हो जाती है ऐसा उपलब्धि नहीं है सर्वम खलु जो ब्रह्म तजल शांत उपास करती जलान की जगत परमात्मा से उत्पन्न होता है उसमें स्थित होता है और उसी में तीन होता है ऐसा समझकर शांत भाव से परमात्मा की उपासना करूँ ये सभी उपासना है कैसे ये में कहीं भी यथार्थ उपासना है सत्य है तो कहीं उपासना भी है कहीं यथार्थ उपासना भी है श्रुतियों में दोनों प्रकार की उपासना है है ना और मोक्ष का साधन भूत उपासना जो है यथार्थ उपासना है कैसी उपासना है हाँ तो शंकर सिद्धांत से लोग ज्यादा है तो वो योग सूत्र में कहीं इसे प्रतीकों का ना समझ रहे इसलिए मैंने कहा यहाँ प्रतीकों उपासना देखी कोई बात नहीं बार योग शास्त्र में कभी नहीं बताई जाती व्यापक परमात्मा सब जगह है लेकिन पहले हृदय में ध्यान करते है कि नहीं करते व्यापक परमात्मा है तो फिर मंदिर में क्यों जाना गुरुद्वारे में क्यों जाना अरे भाई व्यापक परमात्मा तो आप हृदय में हृदय में शीघ्र उपलब्धि होती है ना तो जब गुरुद्वारे में मंदिर में कहीं भी क्या है अधिक लोग एक साथ भगवान की आराधना करते हैं तो वातावरण प्राप्त होता है शीघ्र अनुभूति होती है वहाँ है ना तो इस प्रकार आराधना करें और फिर व्यापक की अनुभूति करें तो सब देखो चाहे वो गुरुद्वारे में जाए मुसलमान भी क्या है सब एक जगह इकट्ठा होते हैं ना ईसाई भी एक जगह इकट्ठा होते हैं उसका सात्विकता रहती वातावरण में इसलिए स्थान विशेष का अच्छे भाई मूर्ति प्रतिमा नहीं लगाएंगे पर स्थान विशेष का निर्धारण तो करते ही हैं ग्रंथ का आश्रय तो लेते ही है बनती है ना पर ये ऐसा तो इस प्रति को नहीं समझ लेना इसलिए हमने यहाँ ये यह बात कह सभी उपासना है वो कहते हैं उपासक अज्ञानी उपासक कभी भी अज्ञानी नहीं है अज्ञानी अविद्या उपाधि को जो मानते है ना ईश्वर की वो लोग अज्ञानी है जो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ ईश्वर को मानता है कभी भी अज्ञानी नहीं है जो अविद्या उपाधि वाले की उपासना करता है वही अज्ञानी होता है सर्वसमर्थ ईश्वर की उपासना करने वाला कभी अज्ञानी नहीं है अब देखेंगे ईश्वर अविद्या उपाधि वाला मानते हैं तो इसलिए अज्ञानी हो जाएंगे सर्वज्ञ सर्वसमर्थ ईश्वर की उपासना करने वाला अज्ञानी ईश्वर की भक्ति से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो भी योग की क्रियाएं हैं ना स्वतः होने लगती हैं, अनंत भाव से भक्ति करने वाले को प्राण प्राणायाम भी होने लगता है ज्ञान भी होने लगता है सब कुछ होने लगता है समर्पण चाहिए अब देखेंगे लेकिन एक तो ईश्वर की भक्ति से सब कुछ हो जाएगा उसके समर्पण से और यदि कोई योग की क्रियाओं का कोई क्रम से आश्रय ले रहा है तो यदि वो भी ईश्वर का आश्रय लिया है तो उसको अच्छी सफलता मिलेगी योग की क्रियाओं को संपन्न कर रहा है ध्यान के समय वो भगवान का ध्यान कर रहा है विठल का ध्यान कर रहा है तो उसको दो सफलता मिलेगी क्या है ऐसा अब देखेंगे प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कुम ईश्वर नाम प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कह अयम ईश्वर नाम प्रधान पुरुष व्यतिरिक्ता अयम ईश्वर नाम का इति अयम ईश्वर नाम का इति लग जाएगा कहा अयम ईश्वर नाम ईश्वर नाम का यह ईश्वर नाम वाला कौन है प्रधान पुरुष ऐसी अतिरिक्त यह ईश्वर नाम वाला कौन है इस पर कहते हैं नाम देव जी बासियों वाला प्रधान पुरुष शरीर इंद्रिया दृष्ट संसार विषय जितना है सभी क्या है प्रधान का बना हुआ है जड़ संसार का उसका मूल कारण है, है। का क्या है जल प्रधान और पुरुष कर्त क्या है आत्मा तो प्रधान हो गया जड़ तत्व तो, अचेतन तत्व तो, और पुरुष क्या हो गया अचेतन आत्मा हो गया तो उनसे ये ईश्वर कौन है ये प्रश्न उठाया तो इसका उत्तर देंगे ईश्वर को बताएंगे आप उसी पास कर्म विपाई क्लेश कर्म विभा का सही रा परामृष्ट पुरुष विशेष क्लेश कर्म विवाह का सही क्ले कर्म विवाह का सही आ परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर ईश्वर का लक्षण है क्लेश कर्म विपाक और आशय से असंबद्ध मतलब क्लेश कर्म विपाक और आश्रय के संबंध से रहित पुरुष विशेष को तो ईश्वर कहा जाता है संक्षेप में समझ लेंगे क्लेश का वर्णन दो तीन दूसरे पाठ त्रीय सूत्र में आएगा दो तीन में आएगा क्लेश का वर्णन अविद्या रागत अग्निवेश ये पंच क्या है क्लेश ये दो तीन में आएगा और क्लेश की आगे क्या है आपका कर्म कर्म का वर्णन आएगा चार सात में कर्म कौन है पूर्ण पाप रूप पूर्ण पाप क्या है आपके हाँ? कर्म है हाँ पूर्ण पाप ये कर्म है और विपाक विपाक का वर्णन आएगा दो तेरह में तो विपाक का अर्थ है कर्म का फल कर्म का कर्म के फल तीन प्रकार के हैं जात आयु भोग जोग सूत्र में जन्म आयु और भोग जन्म किस योनि में मिलेगा मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष किस योनि में जन्म होगा तो एक जन्म हो गया कर्म का फल और दूसरा क्या हुआ आयु बीस वर्ष सौ वर्ष कितनी आयु हो और तो भोग सुख दुख का भोग है ना तो जन्म में आयु और भोग ये क्या हुए कर्म का फल और आशय है ना आशय का से तो वासना आशय का क्यार है वासना या संस्कार वासना या संस्कार तो क्लेश कर्म विपाक और संस्कार से परामृष्ट का से संबद्ध इससे संबुद्ध कौन होता है संसारी जीव संसारी आत्मा इनसे संबंध कौन होता है तो संसारी पुरुष इनसे परामृष्ट होता है और करते आप्बद्ध इनके संबंध से रहित कौन होता है ईश्वर ईश्वर क्या है पुरुष विशेष है वो पुरुष सामान्य नहीं है बल्कि पुरुष विशेष है? भीशेस भीशेस है ऐसा पुरुष यहाँ आत्मा के लिए कहा जाता है क्लेश कर्म विपा के तथा आशय के संबंध से रहित पुरुष विशेष को ईश्वर कहा जाता है घर्ष में देखेंगे आप अविद्यादय क्लेस अविद्या आदि क्लेश में अविद्या राग द्वेष ये क्लेश हैं इनका वर्णन दो तीन में देखेंगे कुशला कर्मानी कुशल और अकुशल कर्म कुशल से लेना है पुण्य और अकुशल से क्या लेना है पाप पुण्य पाप क्या है ये कर्म है और तत्फलम विपाक और कर्म के फल को क्या कहते हैं विपाक और विपाक हमने क्या बताया जाति आयु भोग जाति मतलब जन्म जन्म आयु भोग ये कर्म का फल है ये दो तेरा में आएगा और तर अनुगुणा वासना और विपाक के अनुरूप वासना कर्म के फल के अनुरूप वासना जैसा कर्म का फल मिलता है उसके अनुरूप क्या हो जाती है वासना हो जाती है वैसे संस्कार जागृत हो जाते हैं तो उसके अनुरूप उनके क्या है कि कर्म के फल के अनुरूप वासना को आशय कहते हैं वासना को क्या कहते हैं आशय वासना मतलब संस्कार ये चार आठ में आएगा मन वर्तमान क्या औरे मनसि और मन में मनस वर्तमान आते कि मन में वर्तमान रहने वाले वे कौन क्लेश कर्म विपाक और आशय ये चारो क्लेश कर्म विपाक और आशय ये चारो ये किसमें रहते हैं मन में ही क्या मन ही ते और मन में रहने वाले ते चारों मन में रहने वाले चारों करते सांसारिक पुरुष में उपचार से कहे जाते हैं सांसारिक पुरुष में कहे जाते हैं उपचार पे कहने का मतलब है कि गौण रूप से कहना गौण प्रयोग करना है किसने ये मन में क्ले शादी किसने और जब पुरुष में कहे जाएंगे तो क्या मुख्य रूप से कहे जायेंगे कैसे वो गौ रूप से कहे जाएंगे उपचार से कहे जायेंगे जैसे सिंह वो देवदत्ता देवदत्त को क्या कह दिया सिंह तो देवदत्त को सिंह कह दिया तो मुख्य रूप से कह दिया क्या देु देु वो उपचार से कह दिया है ना कुछ वीरता होने के कारण देव दत्त को क्या कह दिया सिंह कह दिया तो कुछ औपचारिक योग होते हैं तो औपचारिक योग है ये क्या क्या मन वर्तमान आते और मन में रहने मन में रहने वाले क्लेसादी चारों पुरुष में उपचार से कहे जाते हैं सांसारिक पुरुष में उपचार से कहे जाते हैं क्यों उपचार से कहे जाते हैं तो उसका कारण बताते ही करते क्योंकि क्यूँकी कारणता पुरुष सांसारिक पुरुष उनके फल का भोगता है किसके फल का क्लेश आदि के क्योंकि सांसारिक पुरुष क्लेश आदि के फल का भोगता है क्लेश आदि का फल क्या है सुख दुख क्लेश आदि का फल क्या है सुख दुख तो लेना है क्लेश आदि नाम से कर्य पुरुषा क्यूँकी सांसारिक पुरुष क्लेश आदि के फल सुख दुख का भोगता है तो क्लेश आदि का फल जो सुख दुख है वो कहा होगा बुद्ध क्लेश क्लेश आदि के सुख दुख रूप फल का भोगता है सुख दुख रूप फल कहा न क्यूँकी वो बुद्धि की क्योंकि वह बुद्धिस्ट क्लेश के फल का भोगता है क्लेस आदि के फल क्या है हाँ तब फलश कहते हैं शाम फलश क्लेश आदि के फल क्या है सुख दुख उनका भोक्ता कौन है पुरुष पुरुष, नहीं। पुरुष नहीं। उनका भोक्ता है इसलिए ये पुरुष में कहे जाते हैं क्लेश आदि क्लेश आदि के फल का भोक्ता पुरुष है इसलिए क्लेश आदि किस में कहे जाते हैं क्लेश आदि पुरुष में क्यों कहे जाते हैं किसका भोक्ता है क्लेश आदि के हाँ क्लेश आदि के फल का भोक्ता पुरुष है इसलिए क्लेश आदि किसने कहे जाते हैं पुरुष में कहे जाते हैं है। और जो फल है वो किसमें स्थित है बुद्धि से मन मतलब बुद्धि मन बुद्धि ऐसा आप इसको बोलो भोक्ता का मतलब यहाँ ध्यान देना भोक्ता का मतलब प्रकाशक ही है भोक्ता का मतलब क्या है क्योंकि सुख दुख ये किसमें है बुद्धि में है सुख दुख किसमें है बुद्धि में है और उनको प्रकाशित कौन करता है चेतन प्रकाशित कौन करता है प्रकाशक होना ही है यहाँ पर स्थान की प्रक्रिया में और तादात होने के कारण क्या है वो अपने में मानता है तादात होने के कारण क्या है जो संसारी जीव तादात होने के कारण सुख को अपने में मानता है और वैसे वास्तव में वो क्या है वास्तव में उसमें है क्या सुख वास्तव में प्रकाशक मात्र है वो कैसा है प्रकाशक मात्र है दृष्टा मात्र है और प्रकाशक जड़ होगा चेतन होगा हाँ तो प्रकाशक है उनको है यही मतलब है उसका जैसा दूसरे लोग खंडन करते हैं ना संघ क्रिया का भोक्ता है विकारी बात है ये संघ योग को न समझने के कारण है प्रकाशक यहाँ भोक्ता का ये तो नहीं प्रकाशक होता है भोक्ता प्रकाशक है वहाँ पर प्रकास? हाँ अनुभव करता सुख दुख अन्य साक्षात्कार तो साक्षात्कार मतलब अनुभव भो, भोग करके अनुभव अनुभव करता प्रकाश करता कौन होता है चेतन होता है ना वही है वो तो योग की परिभाषा ना समझ कर के लोग आरोप करता है ना क्या भोगने का मतलब क्या है ये बताओ भोगने का अर्थ क्या आप समझ रहे हैं तो अनुभव करना और मतलब प्रकाश करने में क्या अंतर है अनुभव करना एक तो है कि सुखी दुखी हो जाना त्म होने के कारण किसी दुखी कौन अपने को मानता है संसारी पुरुष इन वास्तव में तादात्म है क्या उसके साथ बुद्धि का नहीं।, नहीं है ना तो वास्तव में क्या है वो तो प्रकाशक ही तो है तो पुरुष वास्तव में तो प्रकाशक ही है और तादात्म के कारण वो अपने में मान रहा है तो ये तो उसका अज्ञान हो गया है। तो अपने अपने होंगे भोक्ता का मतलब है यहाँ पर प्रकाशक प्रकाशक कौन है वो पुरुष है प्रकाशक कौन है पुरुष है चेतन पुरुष है जो अच्छी तरह समझता है ना कि सुख दुख मेरे में नहीं है किसने है बुद्धि में वो भी जो, जो है ना बुद्धि सुख दुख को जानता है कि नहीं जानता है चेतन होने के कारण तो वही प्रकाशक तो बनी गया तो भोक्ताकर्त प्रकाशित सांख योग प्रक्रिया में हाँ तो विषय उसको वर्पित करती है ना तो शांक योग सिद्धांत में भोक्ता कर प्रकाशक ही है यह ध्यान रखिएगा आप और जो अपने में मानना है ना वो तो अज्ञान के कारण है लेकिन जो ज्ञानी पुरुष अपने में तो नहीं मानेगा लेकिन वो भी क्या है कि वो जड़ है कि चेतन है तो उसके द्वारा सुख दुख का प्रकाश तो होगा ही सुख दुख का प्रकाश ही तो अनुभव है तो भोक्ता से जैसा लोग समझते हैं वो दूसरे स्थान के सिद्धांत जैसे अनभिज्ञ लोग है अनभिज्ञ अनभिज्ञता है वो ऐसा समझना और बृहदारणकों के सद में मैं आपको कोरू दिखा दूं शंकराचार्य ने भी ऐसा प्रकाशक के अर्थ में जो है भोक्ता शब्द का प्रयोग किया है अगले दिन मैं दिखा दूंगा आपको शंकर वास्तव में शंकराचार्य स्वयं प्रकाश शक्त के अर्थ में भोक्ता शब्द का प्रयोग किया है आत्मा को भोक्ता शंकराचार्य ने लिखा है ठीक वहाँ प्रकाश तो सदर्थ उसका करते हैं खुद शंकर ने प्रयोग किया उस शब्द का तटस्थ दृष्टि से सभी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए लोग क्या करते हैं अपने शास्त्रों को ठीक एक अपना मान लिया की हमारा ये है वो अपना हो गया अब दूसरे को शास्त्रों को दोष किसी से पढ़ते हैं ये ईजी का ही फल है शास्त्र को पढ़िए उसके साथ तादात्म बनाकर पढ़िए उसको अपना मानकर पढ़िए आप ये तो योग हमारा नहीं है सांस हमारा नहीं है हमारा अमुख है क्या तुम तुमसे अपने पेट से अपने साथ लेकर आएगी किसी शास्त्र को क्या तो फालतू बातें हैं सब तो ये वो भी भी भी जो अनिजयोग है तो ऐसा कहते हैं सांघ योग की प्रक्रिया को समझते ही नहीं समझते हैं लोग इनसे ज्यादा बोलो तो झगड़ा के अलावा कुछ नहीं होगा या तो चुप हो जाएंगे जैसा करेंगे वो तो आते ही नहीं आते उनको ध्यान ही नहीं देते दूसरे के शास्त्रों को ऐसा वो कुछ भी नहीं है सांघ योग शास्त्रों में प्रकाश कर देखिए हाँ वो नहीं समझते हैं तो अब आगे देखेंगे कहाँ गया अपना क्योंकि उसके फल का भोगता है मतलब प्रकाशक है अब बुद्धिस्ट है ना यथा अब ये हमने बताया आपको कि मन में विद्यमान कौन घड़ी कितनी होगा चलो एक मिनट में छोड़ते हैं ये मन में विद्यमान क्लेस आदि का उपचार किसमें किया जाता है क्योंकि पुरुष उनके फल का भोगता है इसको एक दृष्टान्त से समझाते हैं एक दृष्टान्त से समझाते हैं देख देखिए जैसे ध्यान देना युद्ध के मैदान में योद्धा योद्धा युद्ध करते हैं किसी जब युद्ध में या जब युद्ध में राजा नहीं जाता है तो भी युद्ध कौन करता है योद्धा युद्ध करते हैं अब युद्ध करने वाले कौन है योद्धा तो जय पराजय किसकी हुई नहीं जो, लड़े जो लड़ेगा ना योद्धा युद्ध करने गए तो जय पराजय किसने हुई योद्धा की जय पराजय होगी लेकिन कही किसकी जाएगी राजा की क्योंकि जय पराजय के फल का भोक्ता कौन है योद्धाओं के द्वारा संपन्न हुई जय पराजय के फल का भोक्ता राजा है इसलिए जय पराजय किसकी कही जाती है उसी प्रकार मन में रहने वाले या मन से होने वाले मन में होने वाले क्लेश आदि के फल का भोक्ता पुरुष है इसलिए क्लेश आदि किसके कहे जाते पुरुष अब मनन करना इसका अब ध्यान देंगे यथा जया पराजय वो वर्तमाना जैसे जय अथ जैसे योद्धाओं में विद्यम जैसे योद्धाओं में रहने वाला ऐसा योद्धाओं में विद्यमान जय अथवा पराजय जैसे युद्ध करने वालों में विद्यमान जय अथवा पराजय स्वामी राजा में उपचार से कही जाती है स्वामी राजा में उपचार से कही जाती है कौन कही जाती है जय और पराजय क्यूँ कही जाती है बता सकते क्यूँकी राजा क्या है उससे जय पराजय के फल का भुगता है जय का फल प्रसन्नता तो फल क्या है क्योंकि तो उसके फल का भोगता इसलिए स्वामी राजा को तो कहा जाता है ईश्वर यह यो भोगेना अपरा सुरुष विशेष ईश्वर ही कर्त क्योंकि ही? नहीं ही कर्त बाद में बताए यह अन भोगेन जो इस भोग से असंबद्ध है वह पुरुष विशेष क्या है ईश्वर है भोग यहाँ पर क्या बताया पहले की क्लेश आदि का फल क्या है सुख दुख जो इस सुख दुख के संबंध से रहित है वह पुरुष विशेष ईश्वर है तो वास्तु ने बताया कि भोग के संबंध से रहित मतलब सुख दुख के संबंध से रहित। और सूत्र में क्या बताया की क्लेश कर्म विपाक से के सम्बन्ध से रही थे बताया न तो क्लेश कर्म और विपाक के होने पर क्या होता है सुख दुख का भोग उनके फल का फल के सुख दुख क्लेश कर्म विपाक आशय के होने पर क्या होता है उनके फल सुख दुख का भोग होता है जब ईश्वर में क्लेश कर्म विपाक आशय है ही नहीं तो उनके फल का भोग होगा क्या तो अच्छा ये रहेगा इसका अर्थ करना कि क्या है की भोगेना अपराष्टा है ना कि जो क्लेश कर्म विपाक और आशय के संबंध से रही थे तथा इनके फल सुख दुख के भोग से रही थे दोनों ले लेना क्या रहेगा अच्छा अर्थ अन भोग क्या कर करेंगे जो क्लेश कर्म विपाक और आशय के संबंध से रहित तथा इनके फल सुख दुख के भोग से रहित है वह पुरुष विशेष ईश्वर है सबसे रहित है वह पुरुष विशेष क्या है ईश्वर है कैवल्य प्राप्त संत क्या बहुआ केवलिना कर तो कवल्य को प्राप्त हुए ईश्वर एक बोला है ना तो कैवल्य को प्राप्त हुए बहुत से केवली है मतलब मोक्ष को प्राप्त हुए बहुत से मुक्त हैं केवलिना का से मुक्ता आह मोक्ष को प्राप्त हुए बहुत से क्या है? मुक्त ऐसा तो अभी उसमें है न इधम ज्ञानम शास्त्रित मम साधर्म्यम मम साधर्म्यम आगता मम कौन ईश्वर और साधर्मियम आगत आह किस वचन का फिर होगा यहाँ बहुवचन का ना? तो इसलिए क्या है कि ये जो केवली भी कितने हैं बहुत हैं। के लोग है प्रलयना व्यथंकी क्या मंसा घर में वागता ये उपाधि को लेकर का है, उपादी है? उपादी है? नहीं, नहीं। नहीं। का। है। जो उपाधि उपाधि है विश्व मुक्ता मुक्त होने पर उपाधि नहीं है मुक्तोप सिर्फ व्यक्ति ब्रह्म सूत्र है ना मुक्तोप सिर्फ व्यक्ति मुक्त का भी आश्रय लेने योग भगवान कह रहे हैं ऐसा यो भी तीर्ण वलना छ्यम प्राप्त है अच्छा एक मिनट ही रह गया ना जो इस जो क्लेश कर्म विपाक आश्र के संबंध से रही तथा उनसे होने वाले सुख दुख के संबंध से रही थे वह पुरुष विशेष ईश्वर है तो यहाँ देखेंगे वह पुरुष विशेष ही ईश्वर है ही कर्त एव कर लेंगे वह पुरुष विशेष ही क्या है ईश्वर है ही कर्त एव करेंगे यही होगा ही वे तीन बंधनों को नष्ट करके कई बल्कि उन्होंने तीन बंधनों को नष्ट करके कई प्राप्त किया है कौन जो केवली है तीन बंधनों को नष्ट करके कई प्राप्त किया है तीन बंधन कल देखेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मिलम पूर्णा पूर्ण मदस्य से पूर्ण